कि वासनाएं वर्तुलाकार वर्तूलाकार जैसे पृथ्वी गोल है और आशा का आकाश चारों तरफ है तो ऐसा लगता है कि ये रहे दस मील, अभी पहुंच जाऊंगा जहां जहां आशा उपलब्धि बन जाएगी, जहां जो मैंने चाहा है वो मिल जाएगा और मैं तृप्त हो जाऊंगा दस मील चल के पता चलता है कि आगे चला गया आकाश आगे बढ़ गया वो अब और आगे जाकर छू रहा है फिर हम बढ़ते हैं और जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं और अनेक जिंदगी बढ़ते रहते हैं और मजा यह है कि हमें यह कभी ख्याल नहीं आता कि 10 मिल पहले जो आकाश छूता हुआ दिखाई पड़ता था वो फिर 10 मील आगे दिखाई पड़ने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आकाश छूता ही नहीं अन्यथा आकाश आपसे डर के भाग रहा हो और जमीन को छूने के स्थान बदल रहा हो ऐसा तो नहीं हो सकता फिर और बड़े मजे की बात है कि हमसे दस मील आगे जो खड़े हैं वो भी भाग रहे हैं जहां हमें लगता है कि आकाश छूता है वहां खड़े लोग भी और आगे भाग रहे हैं उन लोगों के भी जो आगे हैं जहां उन्हें लगता है आकाश छूता है वे भी भाग रहे हैं जब सारी पृथ्वी भाग रही हो तो जिन्हें थोड़ा भी विवेक है उन्हें यह स्मरण आ जाना कठिन नहीं है कि आकाश पृथ्वी को कहीं छूता ही नहीं छूना सिर्फ है सिर्फ छूता हुआ मालूम पड़ता है आशा कहीं उपलब्धि नहीं बनती वासना कहीं तृप्ति नहीं बनती कामना कहीं पूर्ण नहीं होती सिर्फ छूती हुई होती हुई मालूम पड़ती और आदमी दौड़ता चला जाता है इसलिए परिग्रह के संबंध में अपने अतीत अनुभवों को पूरा का पूरा देख लेना जरूरी है लेकिन हम धोखा देने में कुशल है दूसरे को धोखा देने में उतने कुशल नहीं है जितना अपने को धोखा देने में कुशल है दूसरे को धोखा देना बहुत मुश्किल भी है दूसरा जो है वहां अपने को धोखा देना बहुत आसान है सेल्फ डिसेप्शन बहुत ही आसान है हम अपने को धोखा दिए चले जाते हैं एक रुपया मैं सोचता हूं मुझे मिल जाए तो आनंदित हो जाऊंगा रुपया मेरे हाथ में आ जाता है आनंदित बिल्कुल नहीं होता सोचता हूं दूसरा रुपया मिल जाए लेकिन दूसरा रुपया भी पहले रुपये की प्रतिलिपि है कापी है यह ख्याल में नहीं आता दूसरा भी मिल जाता है तीसरा रुपया भी तीसरा रुपया भी दूसरे की प्रतिलिपि है वो भी उसी का चेहरा है तीसरा भी मिल जाता है ये मिलते चले जाते हैं मिलते चले जाते हैं एक दिन मैं पाता हूं कि मैं तो खो गया रुपये ही रुपये हो गए हैं लेकिन वो जो पहले रुपए के वक्त जो आकाश कहीं मुझे छूता मालूम पड़ता था वो करोड़ रुपए के बाद भी वहीं छूता हुआ मालूम पड़ता है फासला उतना ही जितना एक रुपये कि आशा में था उतनी ही करोड़ रुपए के बाद फिर पुनः उसी आशा में इसलिए कभी कभी हमें हैरानी होती है कि करोड़पति भी एक रुपए के लिए इतना पागल क्यों होता है करोड़पति भी एक रुपए के लिए उतना ही दीवाना होता है जितना जिसके पास एक नहीं है वो होता है क्योंकि फासला दोनों का सदा बराबर है आशा और उपलब्धि का फासला वही है आपके पास कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जो आगे है जो नहीं है आपके पास वो दौड़ाता चला जाता है और कई बार तो करोड़पति और भी कृपण हो जाता है क्योंकि उसके अनुभव ने कहा कि करोड़ रुपए हो गए फिर भी अभी उपलब्धि नहीं हुई जीवन तो चुक गया अब एक एक रुपये को जितने जोर से पकड़ सके क्योंकि जीवन चुक रहा है इधर जीवन समाप्त हो रहा है जब एक रुपया पास था तो जीवन भी पास था दौड़ भी थी ताकत भी थी अब वो भी खत्म हो गई अब करोड़ रुपए तो पास हो गए और अभी जीवन की शक्ति छीन हो गई इसलिए बुरा होते होते आदमी और परिग्रही हो जाता और जोर से पकड़ने लगता है कि अब जिंदगी तो बहुत कम है जितने जल्दी जितना ज्यादा पकड़ा जा सके जितनी जल्दी जितनी यात्रा की जा सके सुना है मैंने अलाइस नाम के एक लड़की स्वर्ग पहुंच गई और वहां जाके तकलीफ में है भूखी है प्यासी है खड़ी है दूर की यात्रा जमीन से स्वर्ग तक की परियों के देश तक की और फिर परियों की रानी उसे दिखाई पड़ी वृक्ष के नीचे खड़ी है और बुला रही आवाज सुनाई पड़ती आवाजें बड़ी भ्रामक वे सुनाई पड़ती है हाथ दिखाई पड़ता है हाथ बड़े भ्रामक वे दिखाई पड़ते हैं और उसके आसपास मिठाइयों का ढेर लगा है फल फूल का ढेर लगा है और वो भूखी लड़की दौड़ना शुरू कर देती सुबह है सूरज उग रहा है भागती है भागती दोपहर हो गई सूरज सिर पे आ गया लेकिन फासला उतना का उतना है लेकिन वो लड़की लड़की है अगर बूढ़ी होती तो रुक के सोचती भी नहीं वो लड़की खड़े होकर सोचती है कि बात क्या है सुबह हो गई दोपहर हो गई दौड़ते दौड़ते और जो इतने निकट मालूम पड़ती थी रानी अब भी उतने ही निकट है कुछ भी फर्क नहीं पड़ा डिस्टेंस वही है तो वो चिल्ला के पूछती है कि रानी ये तुम्हारा देश कैसा सुबह से हो गई दोपहर दौड़ते दौड़ते लेकिन फासला कम नहीं होता रानी कहती है कि तू थोड़ा धीरे दौड़ती है इसलिए फासला कम नहीं होता जरा तेजी से दौड़ तेरे दौड़ की ताकत कम लगा रही है दौड़ काफी नहीं है यह बात लड़की के समझ में आ जाती है बूढ़ी की भी समझ में आ जाती है बूढ़े की भी समझ में आ जाती तो लड़की की समझ में आ जाए बहुत कठिन नहीं उसकी समझ में आ जाती है कि जरूर फासला इसलिए पूरा नहीं होता कि दौड़ कमजोर है इसलिए वह और तेजी से दौड़ती फिर सांझ सूरज ढलने लगता है लेकिन फासला उतना का उतना है फिर वो चिल्ला के पूछती कब अंधेरा भी उतरने लगा वो रानी कहती तेरी दौड़ कमजोर है वो लड़की और तेजी से दौड़ती है अब तो अंधेरा काफी छाने लगा और रानी का दिखाई पड़ना मुश्किल होने लगा है और वो अंधेरे में चिल्ला के पूछती है तेरा देश कैसा है आप तो रात भी उतर गई अब पहुंचने की आशा भी खोती है वो रानी की खिलखिलाहट सुनाई पड़ती है और वो कहती पागल लड़की शायद तुझे पता नहीं दुनिया में सब जगह जिस पृथ्वी से तू आती है उस जगह भी कोई कभी वहाँ नहीं पहुँचता जहां पहुँचना चाहता है फासला सदा वही रहता है जो शुरू करते वक्त होता है जन्म के दिन जितना फासला है मृत्यु के दिन उतना ही फासला होता है सिर्फ एक फर्क पड़ता है जन्म के दिन सूरज निकलता है मृत्यु के दिन सूरज ढलता है और अंधेरा हो रहा होता है जन्म के दिन आशाएं होती हैं मृत्यु के दिन फ्रस्ट्रेश होते हैं विषाद होता है हार होती है जन्म के दिन आकांक्षाएं होती हैं अभीपसाएं होती हैं दौड़ने का बल होता है मृत्यु के दिन थका मन होता है हार होती है टूट गए होते लेकिन फिर भी ऐसा समझने की कोई जरूरत नहीं कि मरता हुआ आदमी अपरिग्रही हो जाता हो मरता हुआ आदमी भी यही सोचता है काश थोड़ी ताकत और होती और थोड़े दिन और शेष होते तो दौड़ लेता पहुंच जाता ऐसी कथा है कि एक सम्राट की मौत करीब आ गई सौ वर्ष पूरे हो गए मौत भीतर आई और उसने सम्राट से कहा मैं लेने आ गई हूं आप तैयार हो जाए मौत सभी के पास आके कहती है कि आप तैयार हो जाए हम न सुने ये बात दूसरी हम बहरे बन जाए यह बात दूसरी है सम्राटने का वक्त आ गया जाने का लेकिन अभी तो मैं कुछ भी नहीं भोग पाया अभी तो सब आशाएं ताजी और अभी कोई जीत पूरी नहीं हुई अभी मैं कैसे जा सकता हूं लेकिन मौत ने कहा कि मुझे तो किसी को ले ही जाना पड़ेगा अगर तुम्हारा कोई बेटा राज्य हो तुम्हारी जगह मरने को तो मैं उसे ले जाऊं वो अपनी उम्र तुम्हें दे दे सम्राट ने अपने बेटे बुलाए बहुत बेटे थे उसके सौ बेटे थे बहुत रानियां थी उसकी उसने उन सब बेटों से कहा कि कौन है जो मुझे अपनी उम्र दे दे क्योंकि अभी तो मेरा कुछ भी पूरा नहीं हुआ लेकिन वे बेटे भी आदमी थे और जब मरता हुआ सौ वर्ष का बूढ़ा भी जिंदा रहना चाहे तो पचास साल का उसका बेटा क्यों जिंदा रहना चाहे अस्सी साल का उसका बेटा जिंदा क्यों न रहना चाहे और बीस साल का बेटा उसका जिंदा क्यों न रहना चाहे वे निन्यानवे बेटे तो चुप होकर बैठ गए जो सबसे कम कम उम्र का बेटा था वो उठ खड़ा हुआ उसकी उम्र कोई पंद्रह सोलह साल थी उसने कहा कि मेरी उम्र ले लें मौत ने उसे बहुत रोका कि पागल तू ये क्या कर रहा है उसने कहा कि जब मेरे पिता सौ वर्ष में कुछ पूरा नहीं कर पाए तो मैं भी क्या पूरा कर पाऊंगा उनको दे जाता हूं शायद दो वर्ष में वो कुछ पूरा कर पाए सौ वर्षी तो मेरे पास है ना और मेरा भी कोई बेटा शायद ही राजी होगा जिस दिन मुझे उम्र की जरूरत पड़ेगी क्योंकि देखता हूं निन्यानवे बेटे में से कोई राजी नहीं है मेरा बेटा भी शायद ही कोई राजी होगा और उस बेटे ने मौत से कहा कि कम से कम मुझे यह तो रहेगा कि अपनी कोई आशा विफल ना हुई क्योंकि अपन ने कोई आशा ही ना की आशा के साथ तो मर सकूंगा पिता तो बहुत विषाद में मर रहे इतनी कृपा करना मुझ पर कि जब सौ साल बाद पिता फिर से मरे तो मुझे जरा खबर कर देना कि क्या हालत बनी सौ वर्ष बीत गए वर्ष बीतने में देर नहीं लगती सौ वर्ष बीत गए मौत फिर उस द्वार पर खड़ी हो गई आकर सम्राट ने कहा लेकिन अभी तो सब आशाएं अधूरी हैं कोई सपने पूरे नहीं हुए तब तक उसके पुराने सौ बेटे मर चुके हैं लेकिन और सौ बेटे पैदा हो गए हैं उसने कहा मेरे बेटों को बुलाओ मौत ने कहा देखते नहीं आप 200 वर्ष में कुछ भी नहीं हो पाया उसने कहा थोड़े और समय मिल जाए तो शायद पूरा हो जाए वो शायद वो पर आखिरी मृत्यु के क्षण में भी खड़ा रहता है शायद पूरा हो जाए ठीक सौ बेटे बुलाए गए फिर एक बेटा राजी हो गया मौत ने उसे भी समझाया कि तू पागल है पर उसने कहा कि बेहतर हो कि तू हमारे पिता को समझा कि वो पागल है क्योंकि 200 वर्ष में कुछ पूरा नहीं हो पाया तो मैं भी क्या कर पाऊंगा उस बेटे ने मरने के पहले अपने पिता से पूछा कि थोड़ा बहुत भी पूरा हुआ है 200 वर्ष में उसके पिता ने कहा थोड़ा बहुत कुछ भी पूरा नहीं हुआ मैं वहीं खड़ा हूं जहां मैं आया था पृथ्वी पर तप था तो उस बेटे ने कहा मैं खुशी से जाता हूं कोई विषाद नहीं कहते हैं ऐसा एक हजार साल तक हुआ वो बूढ़ा एक हजार साल तक जिया उसके बेटे बदलते चले गए उसकी उम्र बढ़ती चली गई और जब हजार में वर्ष मौत आई तो मौत थक चुकी थी लेकिन वो बूढ़ा नहीं थका और मौत ने कहा कि बस अब नहीं अब काफी हो गया मैं कब तक आती रहूंगी तुम अनुभव से सीखते ही नहीं उस बूढ़े ने कहा लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तो सब वहीं के वहीं रिक्त और खाली है थोड़ा समय शायद मिल जाए तो कुछ हो सके ये बात वो दस बार मौस से कह चुका है इस बूढ़े पे हंसना मत आप यह कहानी नहीं यह हम सब की कहानी यह बात हम भी मौस से हजार बार कह चुके याद नहीं है उसको भी याद नहीं था अगर उसको भी याद होता कि दस बार यही बात कही जा चुकी है तो शायद दसवीं बार कहने में हिम्मत टूट जाती वो भी भूल चुका था उसने मौत से कहा कि कौन सा अनुभव कैसा अनुभव उस मौत ने कहा मैं दस बार आ चुकी हूं उस बोले ने कहा मुझे कुछ स्मरण नहीं असल में दुख को हम भूलाना चाहते हैं और भूल जाते जो जो दुख है उसे हम भूल जाते जो जो संभाल कर रखते हैं जो जो दुख है उसे हम छोटा करते जाते हैं जो जो सुख है उसे हम धीरे दीर धीरे मन में बड़ा करते जाते हैं इसलिए बूढ़ा आदमी कहता है बचपन में बहुत सुख था कोई बच्चा नहीं कहता बच्चा कहता है कितने जल्दी बड़े हो जाए बड़े के पास बहुत सुख मालूम पड़ता है कोई बच्चा सुखी नहीं है लेकिन सब बूढ़े कहते हैं बचपन में बहुत सुख था बच्चे बहुत जल्दी बड़े होना चाहते हैं सब बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनको हजार तरह के दुख हैं। बच्चा होना भी बड़ा दुख है बड़ों की दुनिया में चारों तरफ बड़े और एक छोटा बच्चा है बड़े गंभीर चर्चा कर रहे हैं और उसे खेलने की आज्ञा नहीं है और उस छोटे बच्चे को बड़ों की गंभीर चर्चा एकदम निपट ना समझी कि मालूम पड़ती खेल सार्थक मालूम पड़ता है सब तरफ दबाव है सब तरफ आज्ञा है ये मत करो ये मत करो बच्चा बहुत जल्दी बड़ा होना चाहता है कि कब वो बड़ा हो जाए और दूसरों से कह सके कि यह मत करो लेकिन सब बूढ़े कहते हैं कि बचपन बहुत सुखद था उन्होंने बचपन के सब दुख बुला दिए अभी बड़े मजे की बात है आप कहेंगे कि नहीं एक आदमी अगर सौ बार मराओ दस बार मौत आई हो उसकी तो भूल नहीं सकता आप जन्मे थे आपको याद है जन्म की निश्चित ही एक बार तो कम से कम पक्का ही है पीछे के जन्मों को हम छोड़ दें इस बार आप जन्मे हैं इतना तो पक्का ही है लेकिन आपको कोई याद है जन्म की जन्म इतनी दुखद प्रक्रिया है कि उसकी याद मन नहीं बनाता मां जितना दुख झेलती जन्म देते वक्त वो कुछ भी नहीं जो बेटा झेलता है और मां तो बहुत जल्दी प्रसव पीड़ा से मुक्त हो जाएगी कोई कारण नहीं लेकिन बेटा वो जो दुख झेलता है वो इतना भारी है कि उसे अपनी स्मृति से हटा देता है हमारी स्मृति पूरे वक्त चुनाव कर रही है कि क्या बचाना क्या हटाना अगर हमें कोई बताने वाला ना हो कि हम जन्मे हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जन्मे हैं। लेकिन जन्म के वक्त आप थे जन्म की घटना आपके ऊपर घटी है जन्म की घटना से आप गुजरे हैं लेकिन उसकी स्मृति कहां है उसकी स्मृति नहीं है क्योंकि वो बहुत दुखद घटना है मां के अंधकार पूर्ण पेट से परम विश्राम से जहां श्वास लेने की तकलीफ भी नहीं है जहां जीने के लिए भी कुछ करना नहीं पड़ता सिर्फ जीना है मनोवैज्ञानिक तो हजार हजार अनुभव के आधार पर कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष की जो कल्पना आई है वो गर्भ की स्मृति से आई है गर्भ में इतनी शांति है इतना मौन है टोटल साइलेंस है कोई श्रम नहीं है कुछ करना नहीं सिर्फ होना है उस होने की दुनिया से एक झटके के साथ उस दुनिया में आना जहां जिंदा रहना हो तो श्वास भी लेनी पड़ेगी भोजन भी लेना पड़ेगा रोना भी पड़ेगा चिल्लाना भी पड़ेगा जहां जिंदगी कठिनाइयों से गुजरेगी उतने बड़े शांत और सुखद अनुभव से इतने बड़े दुखद अनुभव में प्रवेश बच्चा भूल जाता है लेकिन गहरी हिप्नोसिस में आपको याद दिलाया जा सकता है कि आप जब पैदा हुए तो आपका अनुभव क्या था गहरी सम्मोहन की अवस्था में या गहरे ध्यान में आपको मां के पेट के अनुभव भी याद दिलाए जा सकते हैं अगर आपकी मां गिर पड़ी थी तो वो जो चोट लगी थी उसकी खबर भी आप तक पहुंची थी वो भी आपकी स्मृति का हिस्सा है लेकिन हम भूल गए ठीक ऐसे ही हम भी बहुत बार मरे हैं जैसा वो राजा ययाति जिसकी मैं कहानी कह रहा था दस बार मौत आई लेकिन भूलता चला गया उसने कहा मैं तो तुझे पहचानता ही नहीं हूं मैं तो सोचता हूं तू पहली बार ही आई है थोड़ा समय मुझे मिल जाए तो मैं अपनी आकांक्षाएं पूरी कर लूं लेकिन उस मौत ने कहा कि नहीं अब बहुत हो चुका तुम हजार साल के अनुभव से नहीं सीखे तुम करोड़ वर्ष के अनुभव से भी नहीं सीख सकते हो जिसे सीखना है वो एक अनुभव से भी सीखता है जिसे नहीं सीखना है वो अनंत अनुभव से भी नहीं सीखता हम ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने सीखना बंद कर दिया है ये जिनको हम महावीर और बुद्ध और कृष्ण कहते हैं ये वे लोग हैं जो जिंदगी के अनुभव से सीखते हैं हम ऐसे लोग हैं जो सीखते ही नहीं हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं और सीखेंगे नहीं और वही करते चले जाएंगे जो हम कर रहे थे और वही भोगते चले जाएंगे जो हम भोग रहे थे और वही आशाएं वही विषाद वही पुनरावृत्ति और वही चक्र कभी आपने शायद ख्याल ना किया हो हमारा शब्द है संसार संसार का मतलब होता है द व्हील चक्र जिसमें वही स्पोक बार बार लौट आते जिसमें वही धुरी बार बार घूमने लगती वो जो भारत के झंडे पे चक्र बनाया हुआ है वो उन राजनीतिज्ञों को पता नहीं कि किस लिए बना लिया है बस अशोक के स्तंभों पे बना था तो सोचा कि अशोक का चिन्ह है उसे चुन लिया है लेकिन राजनीतिज्ञ कैसे समझ पाएगा कि वो चक्र एक धार्मिक प्रतीक है और जितने चक्कर में राजनीतिक रहता उतने चक्कर में तो कोई नहीं रहता वो तो चक्के के भीतर वो तो इस पोक्स को पकड़ के बैठा हुआ है घूम रहा है पूरे वक्त कुछ दूसरे उसको छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो भी छूटता नहीं वो दूसरे भी उसे उस छुड़ा के उसके स्पोक को खुद पकड़ लेना चाहते और उन्हें कभी ख्याल नहीं आता कि जिस वे उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग उसको छुड़ाने की भी कोशिश करेंगे जब वो पकड़ लेगा वो चल रहा है पूरे वक्त जगत संसार एक चक्र है जिस चक्र में हम वही किए चले जाते हैं वही दोहराए चले जाते हैं वही दोहराए कल भी आपने क्रोध किया था और कल भी आप पछताए थे और कल भी आपने कसम खाई थी कि आप क्रोध नहीं करेंगे आज फिर आप क्रोध करेंगे आज फिर आप पछताएंगे आज फिर आप कसम खाएंगे कि क्रोध नहीं करेंगे कल भी यही होगा परसों भी यही होगा हम आदमी हैं या मशीन है यंत्र अगर घूमता चला जाए तो समझ में आता है आदमी भी घूमता चला जाए तो शक होता है कि यह आदमी है या मशीन लोग कहते हैं कि आदमी जो है वो रेशनल एनिमल है लेकिन आदमी इसके कोई सबूत नहीं देता आदमी को देख के बिल्कुल पता नहीं चलता कि आदमी बुद्धिमान आदमी से ज्यादा बुद्धिहीन प्राणी खोजना बहुत मुश्किल है आदमी सीखता ही नहीं जो बड़ी से बड़ी बात सीखने की हो सकती है जिंदगी में वो यह है कि परिग्रह एक व्यर्थता है वस्तुएं व्यर्थता है यह मैं नहीं कह रहा आपके घर में कुर्सी है यह व्यर्थ है यह मैं नहीं कह रहा कुर्सी कैसे व्यर्थ हो सकती है कुर्सी तो बैठने के काम आती आ सकती मैं ये नहीं कह रहा आपके पास मकान है वो व्यर्थ है मकान रहने के काम आ सकता है आता है आना चाहिए वस्तुएं व्यर्थ हैं ये मैं नहीं कह रहा वस्तुओं की अपनी सार्थकता है जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि वस्तुओं से हम अपने को भर लेंगे इसकी कोई सार्थकता नहीं वस्तुएं हमारी आत्माएं बन जाएंगी इसका कोई उपाय नहीं परिग्रह के प्रति अगर हम थोड़ी सी भी आंख खोल के देख लें तो हम अचानक पाएंगे कि हम उस दुनिया में प्रवेश करने लगे जहां पजिश्य छूटती है और खोती है और विदा हो जाती फिर जिस दिन हम पकड़ छोड़ देते हैं उस दिन एक घटना घटती है कि हम अकेले रह जाते हैं न तो पत्नी रह जाती है ना मित्र रह जाता ना भाई रह जाता न मकान रह जाता ये सब अपनी जगह है ये एक बड़े खेल के हिस्से हैं और ये खेल ठीक वैसा है जैसा लोग शतरंज खेलते हैं उसमें कोई घोड़ा होता है कोई हाथी होता है लेकिन कभी कोई इस भ्रम में नहीं पड़ता कि इस घोड़े पर सवारी की जाए शतरंज के खेल और नियम के भीतर घोड़ा बड़ा सार्थक है उसकी अपनी उपयोगिता है उसकी अपनी चाल है उसकी अपनी हार और जीत है लेकिन कभी कभी लोग शतरंज में भी पागल हो जाते इजिप्त में एक सम्राट शतरंज में पागल हो गया वो धीरे धीरे इतना पागल हो गया कि तो उसने असली घोड़े छोड़वा दिए अपने अस्तवलों से और शतरंज के घोड़े बनवा दिए वो दिन रात घोड़े हाथियों में जीने लगा शतरंज के और जब उस पर हमला होने की संभावना आई तो उसने कहा कि शतरंज के सब घोड़े लगा दो तब तो उसके दरबार के लोगों ने कहा अब दिमाग पूरा खराब हो गया अब बड़ी मुश्किल है इसको कैसे ठीक किया जाए यह कैसे ठीक होगा तो देश के सब विचारक समझदार लोग वाइजमैन बुलाया गया और उनसे पूछा यह कैसे ठीक होगा तो उन्होंने कहा कि ये शतरंज के खेल को जिंदगी समझ लिया है एक बूढ़ा आदमी जो उन बुद्धिमानों में आया हुआ था वो उठ के जाने लगा उसने कहा ये ठीक नहीं होगा क्योंकि जो ठीक करने आए हैं इनमें और इसमें बहुत फर्क नहीं है इसने शरंज के खेल को जिंदगी समझा हुआ है इन लोगों ने जिंदगी को शतरंज का खेल बनाया हुआ है ये दोनों एक से है इनमें बहुत फर्क नहीं है उस बूढ़े को उस सम्राट ने पकड़ लिया कि तुम कुछ बुद्धिमानी की बात कह रहे हो अगर हम दोनों एक से पागल हैं तो तुम कुछ बुद्धिमानी की बात कह रहे हो मैं क्या करूं तो उसने कहा कि तुम कुछ मत करो तुम सिर्फ शतरंज खेलो जोर से शतरंज खेलो बड़े शतरंज के खिलाड़ी बुलाए गए और राजा को उनके साथ शतरंज खिलाने में लगा दिया गया साल भर में ऐसा हुआ कि राजा ठीक हो गया उसके साथ खेलने वाले पागल हो गए हो ही जाएंगे राजा ठीक हो गया क्योंकि साल भर दिन रात खेलते ही रहा खेलते खेलते उसको दिखाई पड़ा कि ना तो घोड़ा घोड़ा है ना हाथी हाथी है सब खेल है हम बहुत खेल लिए हैं हम सब खेल लिए हम सब खेल रहे हैं लेकिन हम भी अभी शतरंज का घोड़ा घोड़ा नहीं मालूम पड़ता घोड़ा ही मालूम पड़ता है सारे संबंध जिंदगी के शतरंज का खेल उसके नियम उनको पालन करना चाहिए और ध्यान रहे जो आदमी जिंदगी को खेल समझता है उसको नियम पालन करना बड़ा आसान हो जाता है कठिनाई ही नहीं रह जाती तब ये सब गंभीरता नहीं रह जाती इसमें कोई मामला ही नहीं रह जाता इसमें कोई कठिनाई नहीं रह जाती अगर ये खेल है तो गंभीरता गई देन यू आर नॉट सीरियस लेकिन कुछ लोग खेल को ही जिंदगी बना लेते हैं तब वो खेल में भी गंभीर हो जाते तब खेल में भी तलवारें चल जाती हैं शतरंज के खिलाड़ियों में तलवारें बहुत दफे चल गई अगर शतरंज के घोड़े और हाथी कुछ भी समझते होंगे तो इन खिलाड़ियों पर बहुत हंसे होंगे कि क्या कर रहे हैं लकड़ी के घोड़े हाथियों पर तलवारें चला रहे हैं जिंदगी की हमारी जो व्यवस्था है वो सारी की सारी व्यवस्था अपनी जगह ठीक वस्तुएं वस्तुएं हैंविंग है, है, विंग, है, विंग है। धन धन है पद पद है आत्मा कोई भी नहीं इस स्मरण का नाम परिग्रह से मुक्ति है परिग्रह छोड़ के भाग जाने का नाम नहीं इसलिए जिन्हें हम सन्यासी कहते हैं साधारणतया वो इन्वर्टेड परिग्रही हैं, वो श्रीशासन करते हुए परिग्रही हैं, वो सिर्फ उल्टे खड़े हो गए हैं वो आप ही जो आप हैं वही वे हैं बल्कि कई मामलों में वे आपसे भी ज्यादा गंभीर हैं। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि सन्यासी और गंभीर यह असंभव होना चाहिए सन्यासी अगर गंभीर है तो उसका मतलब है कि वो सिर्फ शीशासन लगा के खड़ा हो गया संसारी गंभीरता का मतलब यह है कि संसार बड़ा सार्थक है वो जो नासमझियों का जाल है वो बड़ा कीमती है इसको कीमत हम दो तरह से दे सकते हैं इसमें उतर के डूब के इसको छाती से पकड़ के इसे हम एक और तरह से कीमत दे सकते हैं इससे भयभीत हो इससे भाग के एक अंतिम बात तीन सन्यासी हुए हैं चीन में जिन्हें मैं सन्यासी कहने को राजी हूं क्योंकि उन तीन संन्यासों से ज्यादा गैर गंभीर आदमी शायद ही हुए हूं उनको लोग जानते नहीं उनका नाम ही लोगों को पता नहीं है क्योंकि नाम वगैरह सब खेल की बातें उन सन्यासियों ने कभी अपना नाम नहीं बताया कि उनका नाम क्या है जब कोई उनसे पूछता कि तुम कौन हो तो वो एक दूसरे की तरफ देख के हंसते और इतने जोर से खेल खिलाते कि पूछने वाला भी थोड़ी देर में हंसने लगता धीरे धीरे उनकी हंसी गांव भर में फैल जाती तो लोग उनको इतना ही जानते द्री लाफिंग सेंट तीन हंसते हुए सन्यासी उनका नाम कुछ रहा नहीं जब भी उनसे कोई सवाल पूछता तो वह हंसते उन्होंने हंसने से एक उत्तर दिया जब भी कोई उनसे पूछता कि आप हंसते क्यों हैं हमारे सवालों से तो वो कहते कि तुम इतनी गंभीरता से पूछते हो कि तुम्हें दिया गया कोई भी उत्तर खतरनाक सिद्ध होगा तुम उसको भी गंभीरता से पकड़ लोगे परिग्रह ना समझिए तो परिग्रह के खिलाफ साधा गया त्याग भी ना समझिए चीजों को पकड़ना पागलपन है तो चीजों को छोड़कर भागना कम पागलपन नहीं है चीजों के प्रति मोहग्रस्त होना पागलपन है तो चीजों के प्रति विरक्त होना कम पागलपन नहीं है ये दोनों ही पागलपन है एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े और दोनों में से पागल सोच रहे हैं यही कि कहीं दूसरा मजा न ले रहा हो मुझे सन्यासी मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि कई दफे मन में ऐसा संदेह उठने लगता है कि कहीं हमने भूल तो नहीं की उठेगा स्वाभाविक है सन्यासी के मन में यह ख्याल उठना स्वाभाविक है कहीं मैंने भूल तो नहीं की जो मैं सब छोड़ के भाग आया जो लोग वहां भोग रहे हैं कहीं बड़े आनंद में तो नहीं है जो भोग रहे हैं वो बड़े परेशान हैं वो सन्यासियों के पैर छूते रहते हैं जाके वो सोचते रहते हैं कि सन्यासी बड़े आनंद में होगा हम तो बड़े दुख में पड़े ये भ्रांति चलती रहती है और हमारे चेहरे धोखा देते रहते हैं सन्यासी एकांत में संदिग्ध होता है भीड़ में आश्वस्त हो जाता है जब लोग उसके पैर छूते हैं तब उसे पक्का हो जाता है कि नहीं ये लोग आनंद में नहीं हो सकते नहीं तो मेरे पैर छूने ना आते एकांत में संदिग्ध हो जाता जब भीड़ हट जाती इसलिए अगर किसी को अपने झूठे सं को बनाए रखना हो तो भीड़ अनिवार्य है, है अन्यथा बहुत मुश्किल को बनाए रखना। अकेले में सन्यासी संदिग्ध हो जाता है कि पता नहीं गांव में लोग आनंद न लूट रहे हो इसलिए धीरे धीरे सब सन्यासी गांव में आ जाते हैं वह दोहरी फायदे होते हैं तो लोग सामने रहते हैं दूसरा लोग पैर छूते हैं आदर देते हैं तो सन्यासी को भरोसा आता है कि नहीं अगर ये आनंद में होते तो इधर मेरे पास ना आते त्यागी के पास आ रहे पर सन्यासी को पता नहीं कि इनके भी संदेह के क्षण हैं ये भी संदेह से भर जाते हैं कि नहीं पता नहीं सन्यासी आनंद न लूट रहा हो असल में दूसरा आनंद लूट रहा है यह ख्याल हम सबके मन में होता ही है क्योंकि दूसरे का हम चेहरा जानते हैं और अपनी आत्मा जानते हैं अपना दुख परिचित होता है दूसरे के मुखोटे परिचित होते हैं नहीं ना तो वस्तुएं पकड़ने योग्य हैं, ना वस्तुएं छोड़ने योग्य हैं इसलिए अपरिग्रह का अर्थ वैराग्य नहीं है अपरिग्रह का अर्थ विरक्ति नहीं अपरिग्रह का अर्थ विराग नहीं अपरिग्रह का अर्थ त्याग नहीं यह आखिरी बात ठीक से ख्याल में ले लेंगे अन्यथा मैंने परिग्रह के संबंध में जो कहा कहीं वो आपको आगी ना बना दे कहीं आप संसार को छोड़ के ना भागने लगे कहीं आप घर द्वार को छोड़ के जंगल का राह ना ले, ले नहीं परिग्रह को जो समझ लेगा वो छोड़ने की बात भूल के ना करेगा क्योंकि छोड़ा उसे जा सकता है जिसे कभी पकड़ा गया हो जो परिग्रह को समझ लेगा वो पाएगा कुछ पकड़ा ही नहीं जा सका है छोड़ना किसे है छोड़ कैसे सकते हैं छोड़ने का उपाय कहां है जो दूसरा है जो अन्य है जो वस्तु है वो वस्तु है उसे छोड़ा नहीं जा सकता मकान मकान है अपरिग्रह का मतलब यह है कि मकान के भीतर तो एक आदमी हो चाहे बाहर हो नॉन पजिटिव हो गया उसका कोई मालिकियत का भाव नहीं रहा अब वो मालिक नहीं है उसने बाहर की दुनिया में मालकियत खोजनी बंद कर दी इसका यह मतलब नहीं है कि बाहर की दुनिया को वो छोड़ के भाग गया भागेगा कहां सब जगह जहां जाएगा बाहर की दुनिया है और अगर कोई घर छोड़कर जाएगा और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा और कल दूसरा आदमी आके सन्यासी उससे कहेगा हटो यहां से इस वृक्ष के नीचे हम धुनी रमाना चाहते हैं वो तो कहेगा बंद बकवास इस पर मेरा पहले से कब्जा है यहां मैं पहले से हूं ये वृक्ष मेरा है झंडा देखो वृक्ष के ऊपर लगा है ये मंदिर मेरा है यह आश्रम मेरा है परिग्रह से भागा हुआ आदमी फिर परिग्रह पैदा कर लेगा क्योंकि परिग्रह से भागा हुआ आदमी समझ नहीं पाया कि परिग्रह क्या है वो फिर पैदा कर लेगा हां जनता उसको रोकेगी अनुयायी उसको रोकेंगे वो सब तरह की चेष्टा करेंगे कि परिग्रह पैदा ना हो जाए वो कहेंगे मकान मत बनने दो वो कहेंगे मंदिर मत बनने दो वो कहेंगे आश्रम मत बनने दो वो कहेंगे ये मत बनने दो वो मत बनने दो वो सब तरह से रोकेंगे तब सन्यासी सटल वेज बहुत सूक्ष्म रास्ते खोजेगा रुपए इकट्ठे करना मुश्किल हो जाएगा तब तो वो सूक्ष्म रास्ते खोजेगा वो अनुयाई इकट्ठे करने लगेगा और जो मजा किसी को तिजोड़ी के सामने रुपए गिनने में आता है वही मजा उसे अनुयायियों को गिनने में आने लगेगा कि कितने अनुयायी हो गए गिनता रहेगा कहेगा सात सौ के हजार की दस हजार के लाख के दो लाख कितने अनुयायी कितने शिष्य कान फूंकने लगेगा मंत्र बांटने लगेगा औ, और और इकट्ठे करने लगेगा आंकड़े आंकड़े का मजा था रुपये में हो कि अनुयायियों में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है जिंदगी भागने से नहीं समझी जा सकती जो भागता है वो ना समझी में भाग गया जिंदगी जहां है वही समझने की जरूरत है और जब समझ ली जाती तो अचानक हम पाते हैं कि कुछ चीजें एकदम से विदा हो गई छोड़नी नहीं पड़ती एकदम से अचानक हम पाते हैं कि पति पत्नी अपनी जगह है लेकिन बीस से प्रजर्शन खो गया माल के चली गई अब पति पति नहीं है सिर्फ मित्र रह गया अब पत्नी पत्नी नहीं है दासी नहीं है सिर्फ मित्र रह गई वो बीच का संबंध अचानक हो गया अपरिग्रह का मतलब है हमारे और व्यक्तियों हमारे और वस्तुओं के बीच के संबंध का रूपांतरण मालकी गिर गई बीच से मालकीयत गिर जाए मेरे और किसी के भी तो अपरिग्रह फलित हो गया इसलिए अपरिग्रह त्याग से बहुत कठिन बात है अपरिग्रह वैराग्य से बहुत कठिन बात है वैराग्य बहुत सरल बात है क्योंकि वो दूसरी अति है और मन का पेंडुलम दूसरी अति पर बहुत जल्दी जा सकता है जो आदमी बहुत ज्यादा खाना खाता है उससे उपवास करवाना सदा आसान है जो आदमी स्त्रियों के पीछे पागल है उसे ब्रह्मचर्य की कसम दिलवाना बहुत आसान जो आदमी बहुत क्रोधी है उसे अक्रोध का व्रत दिलवाना बहुत आसान लेकिन ध्यान रहे वो अक्रोध का व्रत भी क्रोधी आदमी ले रहा है इसलिए जल्दी ले रहा है अगर कम क्रोधी होता थोड़ा सोच के लेता अगर और भी कम क्रोधी होता तो शायद लेता ही नहीं क्योंकि व्रत लेने के लिए भी क्रोध होना जरूरी है अभी तक वो दूसरों पर क्रोधित था अब अपने पर क्रोधित हो गया और कोई फर्क नहीं अभी तक वो दूसरों की गर्दन दबाता था वो व्रत लेके अपनी गर्दन दबाएगा कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा अब देखू कि कैसे क्रोध होता है अब वो अपनी गर्दन पकड़ लेगा एक अति से दूसरी अति सदा आसान है लेकिन जो मध्य में ठहर जाते हैं वे धर्म को उपलब्ध हो जाते हैं कन्फ्यूस एक गांव में गया और उस गांव के लोगों ने कहा कि हमारे गांव में एक बहुत बुद्धिमान आदमी है आप जरूर उनके दर्शन करें कन्फ्यूसिस ने कहा कि उसे तुम बुद्धिमान क्यों कहते हो तो उन्होंने कहा कि वो बहुत विचारशील है कन्फ्यूस ने कहा ज्यादा विचारशील तो नहीं है उन्होंने कहा कि ज्यादा बहुत ज़्यादा विचारशील है एक काम करता है तो तीन बार सोचता है तो कन्फ्यूस ने कहा कि मुझे उस आदमी से बचाओ मैं वहां ना जाऊँगा पर उन्होंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं क्या वो आदमी बुद्धिमान नहीं कन्फ्यूस ने कहा वो जरा ज्यादा बुद्धिमान हो गया जरा ज्यादा अनबैलेंस्ड हो गया जो आदमी एक बार सोचता है वो भी अति पर है जो तीन बार सोचने लगा वो दूसरी अति पर चला गया दो बार काफी है कन्फ्यूस का मतलब कुल इतना है कि जो बीच में ठहर जाए काफी है वो जो गोल्डन मीन है वो जो बीच में ठहर जाना है न त्याग न भोग न वस्तुओं की पकड़ न वस्तुओं का छोड़ अपरिग्रह तब फलित होता है मध्य में फलित होता है यह थोड़ी सी बातें मैंने कही इसमें अपरिग्रह को आप बिल्कुल चिंता ना करें आप चिंता करें परिग्रह को समझने की और ध्यान रखें परिग्रह को छोड़ने की चिंता भर मत करना परिग्रह को समझने की चिंता करना परिग्रह क्यों क्या कौन सी कमी पूरी कर रहा है दो चीजें जिस दिन दिख जाएंगी कि परिग्रह को मैं अपनी आत्मा की भरती और पूर्ति करना चाहता हूं आत्मा के खालीपन और रिक्तता को भरना चाहता हूं यह असंभव है एक और दूसरा कि जिस चीज से हम बंधते हैं बांधते हैं उससे बंध भी जाते हैं और गुलाम हो जाते हैं और तीसरा कि हमारा सारे अतीत का अनुभव कहता है कि सब मिल जाए फिर भी कुछ नहीं मिलता है खाली के खाली रह जाते हैं ये स्मरण पूरा हो जाए तो आप अचानक पाएंगे कि आपकी जिंदगी में अपरिग्रह की किरणें उतरनी शुरू हो गई है कल हम तीसरे सूत्र अचौरी पर विचार करेंगे वो भी परिग्रह की एक और भी सूक्ष्म यात्रा है मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें